विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री लाला गोविंद सहाय को लिखित अजमेर 14 अप्रैल अठारह प्रिय गोविंद सहाय पवित्र और निस्वार्थी बनने की कोशिश करो सारा धर्म इसी में है सप्रेम तुम्हारा विवेकानंद श्री लाला गोविंद सहाय को लिखित आबू पर्वत 30 अप्रैल अठारह प्रिय गोविंद सहाय उस ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार क्या तुम करा चुके क्या संस्कृत पढ़ रहे हो कितनी प्रगति हुई है आशा है कि प्रथम भाग तो अवश्य ही समाप्त कर चुके होंगे तुम्हारी शिव पूजा तो अच्छी तरह से चल रही होगी यदि नहीं तो करने का प्रयास करो तुम लोग पहले भगवान के राज्य का अन्वेषण करो ऐसा करने पर सब कुछ स्वतः ही प्राप्त कर सकोगे भगवान का अनुसरण करने पर तुम जो कुछ चाहोगे वह मिल जाएगा दोनों कमांडर साहबों को मेरी आंतरिक श्रद्धा निवेदन करना उच्च पदाधिकारी होते हुए भी मुझ जैसे गरीब फकीर के साथ उन दोनों ने अत्यंत सदैव व्यवहार किया बच्चों धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है व्यर्थ के मतवादों से नहीं सच्चा बनना तथा तो सच्चा बर्ताव करना इसमें ही समग्र धर्म निहित है जो केवल प्रभु प्रभु की रट लगाता है वह नहीं किंतु जो उस परम पिता के इच्छानुसार कार्य करता है वही धार्मिक है अलवर निवासी युवकों तुम लोग जितने भी हो सभी योग्य हो और मैं आशा करता हूं कि तुम में से अनेक व्यक्ति अविलंब ही समाज के भूषण तथा जन्मभूमि के कल्याण के कारण बन सकोगे आशीर्वादक विवेकानंद पुनस् यदि कभी कभी तुमको संसार का थोड़ा बहुत धक्का भी खाना पड़े तो उससे विचलित ना होना मुहूर्त भर में वह दूर हो जाएगा तथा तो सारी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी श्री लाला गोविंद सहाय को लिखित आबू पर्वत अट्ठारह सौ प्रिय गोविंद सहाय मन की गति चाहे जैसी भी क्यों न हो तुम तो नियमित रूप से जब करते रहना हर बख्श से कहना कि पहले वामनाशिका तदनंतर दक्षिण एवं पुनः वामनाशिका इस क्रम से प्राणायाम करता रहे विशेष परिश्रम के साथ संस्कृत सीखो आशीर्वादक विवेकानंद श्री हरिदास बिहारीदास दास देसाई को लिखित बड़ौदा 26 अप्रैल अठारह प्रिय दीवान जी साहब यहां भी आपका पत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ नदियाद स्टेशन में आपके घर पहुँचने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई और आपके भाई वैसे ही हैं जैसा उन्होंने उन्हें होना चाहिए बिल्कुल आपके भाई ईश्वर आपके परिवार पर सर्वोत्कृष्ट आशीर्वादों की वर्षा करें मेरी सारी यात्राओं में ऐसा शानदार कोई दूसरा परिवार नहीं मिला आपके मित्र मणिभाई ने मेरे लिए सभी सुविधाएँ प्रदान की है जहाँ तक उनके सत्संग का प्रश्न है केवल मैं उनसे दो बार मिला एक बार एक मिनट के लिए और दूसरी बार ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट के लिए जब उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति पर बातचीत की पुस्तकालय और रवि वर्मा के चित्र तो खैर मैंने देख ही लिए यहाँ केवल यही दर्शनीय वस्तुएं हैं अतः आज शाम को मैं बंबई जा रहा हूँ यहाँ दीवान जी को आपको मेरा धन्यवाद अधिक बम्बई से लिखूँगा सस्नेह आपका विवेकानंद पुनस्या नदियाल में मैं मणिलाल नाभू भाई से मिला वे एक बहुत ही विद्वान एवं पवित्र सज्जन है और मैंने उनसे सत्संग से बहुत आनंद प्राप्त किया